के मारे स्वाति की हालत खराब हो चुकी थी विक्रांत ने उसके कांपते हुए हाथों पर गौर किया। तो उसने स्वाति को ड्राइविंग सीट से हटाकर पीछे विक्रांत ने इस पुलिस कार को रेसिंग कार की तरह भगाना शुरू कर दिया चुकी स्वाड़ी को बैक करके यू टर्न मारा था ऐसे में रोड को ब्लॉक करके जो पुलिस फोर्स खड़ी थी वो लोग भी अब इनके पीछे लग गए थे जबकि पहले से ही पीछे आ रही पुलिस अभी तक इनके पीछे लगी ही हुई थी विक्रांत रेसिंग करने में माहिर था उसने गाड़ी के एक्सिलेटर पर पूरा जोर देते हुए कार को फुल स्पीड में भगाना शुरू कर दिया पुलिस वाले भी उसे शहर के भीतर इस स्पीड से भागते हुए देखकर दंग रह गए विक्रांत ने बड़ी निर्भीकता से गाड़ी भगाना शुरू कर दिया इस दौरान कुछ पुलिस कार उसके सामने रास्ते में भी आ गई लेकिन विक्रांत ने बिना किसी की परवाह किए बगैर ही उनके सामने बढ़ता चला गया पुलिस वालों ने विक्रांत की गाड़ी को सामने आते देख, उस पर गन पुलिस वाले तो खुद ही अपनी जान बचाकर गाड़ी साइड में लगा खड़े हो गए जबकि कुछ को तो विक्रांत ने टक्कर मारकर साइड में कर दिया विक्रांत की गाड़ी से पुलिस कार में टक्कर लगने की वजह से रोड भी ब्लॉक हो गया जिसका फायदा उसे मिला दरअसल पुलिस की कार के सड़क के बीचों बीच आ जाने की वजह से रोड ब्लॉक होने के बाद विक्रांत के पीछे आ रही पुलिस कार को रुकना पड़ गया और इसका फायदा उठाते हुए विक्रांत फुल स्पीड में गाड़ी लेकर यहाँ से फरार हो गया लेकिन विक्रांत ये बात अच्छे से समझ रहा था की पुलिस को फिर से उसके पास आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा दरअसल लैंडिंग आईलैंड का एरिया ज्यादा बड़ा नहीं है ऐसे में यहां से बचकर भागना बड़ा मुश्किल काम है सर हम लोग कब तक भागते रहेंगे और कहा जाएंगे स्वाति ने लगभग रोती हुई आवाज में कहा कहीं नहीं जाएंगे जब तक खुद को इनोसेंट साबित नहीं कर देते विक्रांत ने चिल्लाते हुए कहा अभी तो पहले चलकर एवी से मिलते हैं उससे मिलने के बाद ही कुछ समझ आएगा विक्रांत ने कहा सर मुझे तो सबसे ज्यादा डेंजरस यही लग रहा है इसी वजह से सब कुछ हो रहा है बिना कुछ किए ही पुलिस हमारी जान के पीछे लगी हुई है स्वाति ने अपनी आंखों के आंसू पहुंचते हुए कहा अभी पुलिस हमारे पीछे लगी हुई है अगर हम एवी से मिलने उसके फ्रेंड के घर जाएंगे तो हमारे लिए तो और खतरा बढ़ जाएगा उसको डेनी रोड पर ही बुला लो स्वाति ने घबराते हुए कहा मुझे उसके लोकेशन पर जाना ठीक नहीं लग रहा हम्म सही कहा रुको विक्रांत ने एक हाथ से गाड़ी की स्टेरिंग संभालते हुए दूसरे हाथ से अपना फोन बाहर निकाला और फिर तुरंत ही आते हुई साफ सुनाई पड़ रही थी यानी की अगर वो दो मिनट के लिए भी रुका पुलिस तुरंत ही उसके पीछे पहुंच जाएगी ऐसी में वो गाड़ी को एक मिनट के लिए भी रोक नहीं सकता था एवी कहा तुम विक्रांत ने फोन पर खुद को बिल्कुल नॉर्मल करते हुए कहा बस यही बस सर यही हूँ बताइए कहा डेनी रोड पर, आ जाओ ठीक है सर वहां रोड पर आपको बिलबोर्ड दिखेगा रेड कलर का मैं उसी के ठीक नीचे खड़ा रहूंगा एवी ने जवाब दिया ठीक है मैं बस दो मिनट में वहा पहुँच रहा हूँ आओ तुम विक्रांत ने हड़बड़ी में कहा और फिर तुरंत ही फोन रख दिया भले ही स्वाति को एवी पर काल होने का शक था लेकिन अभी भी विक्रांत को एवी बिल्कुल बेकसूर समझ आ रहा था उसके बात करने के अंदाज से ये कतई नहीं लग रहा था कि वो किसी का मर्डर करके भागा है, या फिर उसने जानबूझकर विक्रांत को किसी मर्डर केस में फंसाया है वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में उससे बात कर रहा था रोड ज्यादातर खाली ही था ऐसे में विक्रांत को डेनी रोड तक पहुँचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा थोड़ी ही देर में विक्रांत एवी के बताए हुए बिलबोर्ड के करीब पहुँच गया वहां पर दूर से ही एवी एक गली से निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा था उसे देखते ही स्वाति ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और हाथ हिलाते हुए उसे बुलाने लगी। एवी एवी यहां है हम, जल्दी आओ एवी ने दूर से ही उन्हें देख लिया था लेकिन वो विक्रांत को पुलिस कार में देखकर दंग रह गया वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगा अभी विक्रांत के पीछे जो पुलिस वाले लगे थे उनकी गाड़ी के साइरन की आवाज सेकंड दर सेकंड तेज होती जा रही थी कुछ ही पल में ये पुलिस वाले विक्रांत के बिल्कुल पास आ जाएंगे बढ़ने लगा। वो जैसे ही गाड़ी के करीब पहुंचा तुरंत ही विक्रांत ने उसे चिल्लाते हुए कहा जल्दी अंदर आओ एवी ने गाड़ी का दरवाजा खोला और वो अंदर बैठने ही वाला था कि कुछ बेहद अजीब सा हुआ अचानक से गाड़ी के शीशे पर खून के फुहर आकर लगी एवी की पकड़ दरवाजे से कमजोर होने लगी और फिर अगले ही पल वो जमीन पर धराशायी हो गया ये सीन देखकर तो विक्रांत के होशी उड़ गए घबराहट के मारे स्वाति और जोर जोर से रोने लगी पीछे से आ रही पुलिस सारन की आवाज काफी तेज हो चुकी थी पुलिस अब बिल्कुल विक्रांत की गाड़ी के करीब ही थी सो विक्रांत ने यहाँ ऐसी तुरंत निकलना ही ठीक समझा उसने गाड़ी का गेयर चेंज करते हुए स्टेयरिंग पर जोर देना शुरू किया और फिर जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा उसने गाड़ी के साइड मिरर से देखा कि वहाँ पर एवी जमीन पर पड़ा था सर सर वो मर गया ना उसका भी मर्डर हो गया स्वाति ने घबराहट से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा विक्रांत ने बड़ी गंभीरता के साथ कुछ सोचते हुए अपना सिर हिला दिया। हुई हुई हुई हुई, हुई हुई, हुई, हुई। अब तक विक्रांत का पीछा कर रही पुलिस उसकी गाड़ी के बेहद करीब आ चुकी थी और पुलिस का सायरन सुनने में इतना भयावह लग रहा था जैसे मानो यमराज उनके पीछे लगे हुए हो सर हम लोग कब तक भागते रहेंगे रहेंगे सरेंडर कर देते हैं ये लोग गोली मार देंगे वरना स्वाति ने फिर से विक्रांत को सरेंडर करने के लिए कहा लेकिन विक्रांत ने कोई जवाब नहीं दिया इस वक्त उसका ध्यान सिर्फ गाड़ी चलाने पर था वो जल्दी से जल्दी खुद को पुलिस की पहुंच से दूर करना चाहता था ताकि वो असली मुजरिम को ढूंढ सके लेकिन ऐसा लग रहा था की आज न्यूजीलैंड पुलिस उसका एनकाउंटर करके ही मानेगी विक्रांत फुल स्पीड में गाड़ी भगाते हुए डेनी रोड पर बढ़ता जा रहा था तभी उसने देखा कि उसके सामने रोड पर एक हैवी एसयूवी बड़ी चली आ रही है ये गाड़ी भी पुलिस वालों की ही थी विक्रांत इस गाड़ी में टक्कर नहीं मार सकता था क्योंकि वो जानता था कि उसकी गाड़ी छोटी है और अगर इस एसयूवी में उसने टक्कर मारी तो नुकसान उसी का होगा वैसे भी पहले पुलिस कार में टक्कर मारने की वजह से विक्रांत की कार में काफी डेंट पड़ चुका है लेकिन फिर भी उसे चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी लेकिन अगर अब इस एस में टक्कर लगी तो फिर तो विक्रांत को पुलिस वाले तुरंत दबोच लेंगे इधर पीछे से भी पुलिस वाले लगे हुए थे ऐसे में विक्रांत ने अचानक से गाड़ी को लेफ्ट साइड की एक गली की तरफ घुमा दिया फिर तकरीबन पंद्रह फीट की एक गली में वो फुल स्पीड में गाड़ी लेकर भागने लगा लेकिन अभी भी उसके कानों में आ रही पुलिस आयरन की आवाज बंद नहीं हुई थी और थोड़ी ही देर में उसके सामने फिर से पुलिस की गाड़ी दिखनी शुरू हो गयी लेकिन विक्रांत ने बेखौफ होकर गाड़ी को भगाना शुरू किया आगे जाकर एक चौराहा था और विक्रांत सामने आ रही पुलिस कार के उस चौराहे पर पहुंचने से पहले खुद पहुंचकर दूसरी डायरेक्शन में टर्न लेना चाहता था वो समय रहते चौराहे पर पहुंच भी चुका था लेकिन जैसे उसने गाड़ी को लेफ्ट साइड में टर्न किया वहा सामने से भी एक पुलिसकार साइरन बजाती हुई बड़ी चली आ रही थी विक्रांत ने गाड़ी का स्टेयरिंग घुमाए रखा और गाड़ी को फुल स्पीड में यू टर्न कराते हुए अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दिया लेकिन पुलिस वहाँ से भी आ रही थी अब चारों तरफ का रास्ता ब्लॉक हो चुका था उसके चारों तरफ पुलिस की गाड़ियाँ लग चुकी थी विक्रांत ने गाड़ी की स्पीड बिल्कुल कम कर लिया धीरे धीरे करके पुलिस कार उसकी तरफ बढ़ती आ रही थी कुछ पुलिस वाले तो गाड़ी के विंडो से अपना सिर बाहर निकाल विक्रांत के ऊपर बंदूक भी लग गए थे ये लोग चिल्लाते हुए विक्रांत को सरेंडर करने के लिए कह रहे थे और उनके एक्सप्रेशन देखकर ऐसा ही लग रहा था कि अब विक्रांत ने सरेंडर नहीं किया तो फिर ये उसे गोली मार देंगे सर सरेंडर कर देते हैं प्लीज सरेंडर कर देंगे तो ये लोग कुछ नहीं करेंगे हमें हम लोग यहाँ टूरिस्ट हैं हम लोग अम्बेसी से बात करके सेफ निकल जाएंगे स्वाति ने लगभग रोते हुए कहा अरे तुम पागल हो क्या अभी एवी के साथ क्या हुआ देखा नहीं तुमने विक्रांत ने चिल्लाते हुए कहा हमें पुलिस से खतरा नहीं है लेकिन अगर हमने सरेंडर किया तो फिर वो लोग हमें मार देंगे कौन लोग कौन है ये हमारे पीछे क्यों पड़े हैं हम लोग तो इतने दूर हैं यहाँ हमसे कोई क्यों दुश्मनी निकाल रहा है वही जिन्होंने एवी को मारा है हम लोग अगर पुलिस की कस्टडी में गए तो तुरंत ही ये लोग हमें मरवा देंगे विक्रांत ने कहा देखो पहले उसने पुलिस वालों पर गोली चलाकर पुलिस की नजर में हमें कातिल साबित किया और फिर उसने एवी का भी मर्डर कर दिया ये ये लोग कोई नॉर्मल लोग नहीं है लेकिन अगर सरेंडर नहीं किया तो पुलिस वाले खुद ही हमें मार देंगे वो भी बिना किसी बात के स्वाति ने विक्रांत के आगे लगभग हाथ जोड़ते हुए कहा सर प्लीज सर चलिए सरेंडर कर देते हैं पुलिस वाले हमें कुछ नहीं कहेंगे हम उन्हें सब कुछ सच सच बता देंगे इंडियन एम्बेसी भी हमारी हेल्प करेगी प्लीज सर चलिए अब तक पुलिस की गाड़ी विक्रांत को चारों तरफ से घेर चुकी थी पुलिस सारन की आवाज कान के पर्दे फाड़ रही थी और साथ ही पुलिस वाले अभी भी गाड़ी में बैठे बैठे विक्रांत की कार की तरफ बंदूक ताने बैठे हुए थे धीरे धीरे करके पुलिस कार ने चारों तरफ से विक्रांत को घेर लिया और उसकी गाड़ी को सैंडविच की तरह से चारों तरफ से कवर कर लिया था अरे तुम पागल हो क्या अगर सरेंडर किया ना और पुलिस के पास भी गए तो वो लोग मार देंगे हमें कम से कम जब तक हम पुलिस के हथे नहीं चढ़ रहे तब तक तो सेफ है विक्रांत ने जवाब दिया और फिर मन ही मन वो सोचने लगा कुछ भी हो जाए जिस साले ने मुझे फंसाया है ना छोड़ूंगा नहीं मैं उसे साला कितना भी बड़ा गैंगस्टर क्यों ना हो भला पुलिस से भी बड़ा कोई गुंडा होता है क्या